कृष्ण भक्त मालिका देवेंद्र नाथ मजुमदार दक्षिणेश्वर में बालक भक्तों को ठाकुर की सेवा में लगे देखकर एक बार देवेंद्र के मन में भी वैसे इच्छा उदित हुई एक दिन ठाकुर के शौच जाते समय मौका देखकर वे गड़ुआ तथा गमछा लेकर उनके पीछे चल दिए कुछ दूर जाने के बाद ठाकुर ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा तो दांतों तले जीव दबाते हुए बोल उठे अरे यह तुम क्यों ले आ रहे हो तुम्हारे साथ तो मेरा वैसा भाव नहीं है मानी देवेंद्र ने सोचा मैं क्या इतना हीन हूं कि उनका गढ़ुआ गमछा तक ले चलने का मुझे अधिकार नहीं? अतः गढ़ुआ नीचे रखकर वे अपराधी के समान दृष्टि झुकाए खड़े रहे और ठाकुर के दूर निकल जाने पर पंचवटी के नीचे बैठ चिंतन में डूब गए यह चिंतन ध्यान में परिणित हुआ और उनका शरीर निष्पन्द हो गया वृक्ष लताए मकान गंगा सब कुछ लुप्त हो गया स्वयं का अस्तित्व बोझ तक नहीं रह गया चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर सामने खड़े स्निग्ध मधुर स्वर में कह रहे हैं देखो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा तुम सुबह शाम ताली बजाकर हरि नाम लेना उसी से हो जाएगा हरि नाम का चैतन्य देव ने प्रचार किया था बड़ा ही सिद्ध नाम है और जहा आना जाना करते रहना इसे सब हो जाएगा एक और दिन ठाकुर ने उनसे पूछा क्यों जी तुम तो यहाँ आना जाना कर रहे हो बोला तुम क्या समझ सके तुम्हारा क्या हुआ कुछ सोचकर देवेंद्र बाबू ने उत्तर दिया वैसे तो महाराज ज्यादा कुछ तो नहीं समझ पा रहा हूं पर हां धर्म या ईश्वर के बारे में जानने के लिए अब और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती और मन भी वैसा नहीं छटपट ठाकुर ने अपने दोनों हाथों को उंगलियों को आपस में उलझाते हुए तब से देवेंद्र ने पूर्ण विश्वास के साथ हरिनाम का जप करने में मनोनियोग किया उन दिनों जब का उन्हें इतना अभ्यास हो गया था कि निद्रावस्था में भी उनके मुंह से हरी हरी की ध्वनि निकला करती जमींदारी विभाग का काम छोड़ देने के फलस्वरूप उन्हें समय का भी अभाव दिया जाता था ध्यानावस्था में उस समय उन्हें विविध दर्शन हुआ करते थे एक दिन श्वेत वस्त्र पहने तथा तिलक लगाए कुछ महिलाएं आई और एक के बाद एक उन्हें प्रणाम करके चली गई बाद यह सुनकर ठाकुर ने कहा था वे अविद्या की सहचरियां हैं। तुम्हें प्रणाम करके चली गई एक दिन उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका शरीर अलग बड़ा हुआ है और वे खड़े खड़े उसे देख रहे हैं अचानक उन्हें कुछ भय सा लगा तो क्या मेरी देह छूट गई इसके साथ ही उनका शरीर स्पंदित हुआ और वे पूर्वावस्था में लौट आए दीर्घकालीन साधना के फलस्वरूप इन दिनों उनके शरीर में पुलक आदि विकार प्रगट हुआ करते थे तथा उनके बाह्य आचरण भी हो गए थे लोगों का सहन नहीं होता था सगे संबंधी जैसे और घर अंधकूप जैसा प्रतीत होता था परंतु गुरु भाइयों के प्रति उनकी प्रीति ऐसी बढ़ गई थी कि वे उनका वियोग सहन नहीं कर पाते थे किसी गुरु भाई के आने पर वे उसे बहुत देर तक बैठाए रखते यह सब देख कर ठाकुर ने जगदम्बा से प्रार्थना की माँ उसे इतना मत दे, बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है, उसका जोहने वाले अनेक हैं, तदुपरा देवेंद्रनाथ का मन सहज अवस्था में लौट आया परिवार चलाने के लिए उन्होंने अपने भाई के दामाद योगेश प्रकाश बाबू की जमींदारी में नौकरी स्वीकार ली स्वितार्थ हुए देवेंद्र अब से दूसरों को भी खींचकर कर श्री रामकृष्ण के चरणों में लाने लगे इसी प्रकार एक दिन रामचंद्र के घर में ठाकुर के दर्शन करके जब गिरीश बाबू लौटने को थे तो उन्होंने उनसे दक्षिणेश्वर जाने को कहा पथुरिया घाटा के ठाकुर परिवार के एक युवक ने उनकी प्रेरणा से संन्यास ग्रहण किया देवेंद्र के ही आकर्षण से उनके मामा हरिश्चंद मुस्तफी और वीरभूम निवासी बिहारी नामक एक निर्धन ब्राह्मण दक्षिणेश्वर आए थे उन्हें की कृपा से अक्षय मास्टर को श्री रामकृष्ण के चरणों में आश्रय मिला था एक दिन देवेंद्र बाबू ने श्री रामकृष्ण की परीक्षा करने के लिए उनकी अनुपस्थिति में उनकी बैठने की छोटी चौकी की गद्दी का एक कोना उठाकर उसके नीचे चांदी की एक ध्वन्नी रख दी लौट आने के बाद ठाकुर बारंबार उस पर बैठने का प्रयास करते पर बैठ न पाते थे अंत में उन्होंने देवेंद्र की ओर देखते हुए पूछा क्यों जी बला ऐसा क्यों हो रहा है मैं बिछोने को क्यों नहीं छू पा रहा हूं लज्जा से गढ़कर देवेंद्र ने अपना अपराध स्वीकार किया इस पर ठाकुर हंसते हुए बोले क्यों मुझे परख कर देख रहे हो क्या चलो ठीक है ठीक है कांचन परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भी ठाकुर ने अभी भक्त के समक्ष विषय परीक्षा नहीं दी थी एक दिन दक्षिणेश्वर में आए देवेंद्र सेकुल से हो रहा है काफी दिनों से उसे देखा नहीं है फिर उन्होंने रसगुल्ले मंगा कर देवेंद्र को खिलाए और कहा कि यह उसी महिला ने दिए है तथा वह मुझसे बड़ा स्नेह करती है देवेंद्र के मन में संदेह उठा अथा अनिच्छा से ही उन्होंने वे रसगुल्ले गले से उतारे फिर ठाकुर गाड़ी में बैठकर उस महिला के घर जाने के को निकले देवेंद्र भी आमंत्रित होकर गाड़ी में बैठे रास्ते में नारियों को देखते ही ठाकुर ने मां आनंदमय कहकर प्रणाम किया और देवेंद्र का शरीर स्पर्श करते हुए कहा मैं किसी के भाव को नष्ट नहीं करता यथाक्रम ठाकुर सबके साथ यदू मल्लिक के घर में आ पहुंचे और अकेले ही सीधे अंदर चले गए देवेंद्र का संदेह अब तो चरम सीमा तक पहुंच गया इधर साथ में आए मास्टर महाय गाने लगे हवार अपने गोरा का संगी होकर भी मैं उसका भाव समझ नहीं सका गोरा वन देखकर कर वृंदावन समझ बैठता है गोरा किसके भाव में मतवाला बना है आहा मैं तो इसका भाव समझ नहीं सका इसी बीच ठाकुर बाहर आ गए और भजन का शेष अंश गाने लगे थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आने पर वे जलपान करने चले गए थोड़ी देर बाद देवेंद्र आदि को भी आनंद अंदर बुलाया भीतर प्रवेश करके उन्होंने देखा कि एक वृद्धा वास्तल्य भाव से ओत हो सजल नेत्रों से ठाकुर के पास बैठ उन्हें खिला रही है और ठाकुर भी पांच वर्ष के बालक के समान स्वाभाविक रूप से बैठे हुए हैं इस प्रकार के स्वर्गीय दृश्य को देखकर देवेंद्र का संदेहाकुल मन मन धिक्कार से भर उठा और अपने दुष्ट मन से प्रायश्चित कराने के लिए थोड़ी ही देर तक जलपान की बात भूल कर वे उस वात्सल्य के माधुर्य का स्वादन करने लगे बाद में देवेंद्र को पता चला भक्तमती महिला यदु बाबू की, की मौसी है देवेंद्र इंद्रो जिस नौकरी में में नियुक्त थे उसके लिए बीच बीच में उन्हें विदेशी पोशाक पहनकर अदालत जाना पड़ता था एक दिन वे उसी वेश में अदालत के काग, पत, कागज पत्र लेकर दक्षिणेश्वर पहुंचे और श्री रामकृष्ण के कमरे के बाहर ही खड़े रहे क्योंकि उन्हें पता था कि शाम श्री रामकृष्ण अदालत के काली मालिप्त कागज पत्र पसंद नहीं करते ठाकुर ने उन्हें भीतर बुलाया और उनकी आपत्ति पर ध्यान न देते हुए कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा तुम भीतर चले आओ एक और दिन वे अचानक गिरीश आदि के अनुरोध पर अशुद्ध वस्त्रों में ही दक्षिणेश्वर चले गए वहां पहुंचकर उन्होंने निश्चय किया कि आप ठाकुर का स्पर्श नहीं करेंगे परन्तु ठाकुर ने उन्हें खींच अपने निकट बैठा लिया फिर और एक दिन गरम गरम बूंदी लेकर दक्षिणेश्वर आते समय भाव के कारण देवेंद्र को एक लंबी वाले व्यक्ति के पास बैठना पड़ा वह व्यक्ति लगातार बोलता जा रहा था और बोलते हुए उसके मुंह से निरंतर थूक के कण उड़ रहे थे यह देखकर देवेंद्र के मन में संदेह हुआ कि बूंदी अपवित्र हो चुकी है अतः दक्षिणेश्वर पहुंचकर उन्होंने उसे एक कोने में रख दिया ठाकुर को भूख लगी और खाने की चीज ढूंढते हुए उस बूंदी को पाकर वे आनंद पूर्वक उसे खाने लगे भाव दोष तथा स्पर्श दोष के बारे में अति संवेदनशील ठाकुर का यह आचरण देखकर मन में स्वतः सिद्ध यही विचार आता है कि सचमुच ही तो भगवान भी यदि भक्त का भाव न देखकर केवल आचरण ही देखे तो फिर दुर्बल मनुष्य के लिए खड़े होने की जगह ही कहा रह जाए